भागवत कथा दशम स्कंध पूर्वार्ध काली सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविदर कालीय नाग ने यमुना जी का जल विशैला कर दिया है तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से वहां से उस सर्प को निकाल दिया राजा परीक्षित ने पूछा ब्रह्मंड भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के अगास जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया फिर काली नाग तो जलचर जीव नहीं था ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा सो बतलाइए ब्रह्मस्वरूप महात्मन भगवान अनंत हैं वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है वह तो अमृत स्वरूप है भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित यमुना जी में काली नाग का एक कुंड था उसका जल विश्व की गर्मी से खोलता रहता था यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती तब वे उसी समय मर जाते थे परीक्षित भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए होता ही है जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड भयंकर है और वह भयानक विष ही उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे बिहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गई है तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोककर उस विशैले जल में कूद पड़े यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खोल रहा था उसकी तरंगे लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा उस समय तो कालिया दह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया अचिंत अनंत बलशाली श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है प्रिय परीक्षित, भगवान कालिया दह में कूदकर अतुल बलशाली मतवाले गजराज के समान जल उछालने लगे इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा आँख से ही सुनने वाले काली नाग ने वह आवाज़ सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है उसे यह सहन न हुआ वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया उसने देखा कि सामने एक सावना सलोना बालक है वर्षा काली मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है उसमें लगकर आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती उसके वक्ष पर एक सुनहली रेखा श्रीवत्स का चिन्ह है और वह पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए हैं बड़े मधुर एवं मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभामान हो रही है चरण इतने सुकुमार और सुंदर है मानो कमल की गद्दी हो इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब काली नाग ने देखा कि बालक तनिक भी न डरकर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया उसने श्री कृष्ण को वर्म स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया भगवान श्री कृष्ण पास में बंधकर निश्चेष्ट हो गए यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हुए और उसी समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े क्योंकि उन्होंने अपने शरीर सुहृद धन संपत्ति स्त्री पुत्र भोग और कामनाएँ सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था गाय बैल बछिया और बछड़े बड़े दुख से डकारने लगे श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बंध रही थी वे डर कर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हों उस समय उनका शरीर हिलता ढोलता तक न था इधर ब्रज में पृथ्वी आकाश और शरीरों में बड़े भयंकर भयंकर तीनों प्रकार के उत्पाद उठ खड़े हुए जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अश्कुनों को देखा और पीछे से यह जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने चले गए वे भय से व्याकुल हो गए वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे इसीलिए उन अश्कुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु ही हो गई होगी वे उसी क्षण दुख शोक और भय से आतुर हो गए क्यों न हो श्री कृष्ण ही उनके प्राण मन और सर्वस्व जो थे प्रिय परीक्षित व्रज के बालक वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था वे मन में ऐसी बात आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा तब उन्हें हंसी आ गई परंतु वे कुछ बोले नहीं चुप ही रहे क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे कोई अधिक कठिनाई न हुई क्योंकि मार्ग में उन्हें भगवान के चरण चिन्ह मिलते जाते थे जो कमल अंकुश आदि से युक्त होने के कारण उन्हें पहचान होती जाती थी इस प्रकार वे यमुना तट की ओर जाने लगे परीक्षित मार्ग में गौों और दूसरों के चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह भी दिख जाते थे उनमें कमल जौ अंकुश वज्र और ध्वजा के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे उन्हें देखते हुए वे बहुत शीघ्रता से चले उन्होंने दूर से ही देखा कि काली दम दहबे नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत हुए पड़े हैं और गौवें बैल बछड़े आदि बड़े आर्त स्वर से डकार रहे हैं यह सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए गोपियों का मन अनंत गुण गण निलय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था वे तो नित्य निरंतर भगवान के सौहार्द उनकी मधुर मुस्कान प्रेम भरी चितवन तथा मीठी वाणी का ही पर स्मरण करती रहती थी जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रीतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई अपने प्राणवल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोक सूने दिखने लगे माता यशोदा तो अपने लाड़े लाल के पीछे काली दह में कूदने ही जा रही थी परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया उनके हृदय में भी वैसी ही पीड़ा थी उनकी आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लग गई थी सबकी आँखें श्रीकृष्ण के मुख कमल पर लगी थी जिनके शरीर में चेतना थी वे ब्रजमोहन श्री कृष्ण की पूतनावध आदि की प्यारी प्यारी ऐश्वर्य की लीलाएं कह कह कर यशोदा जी को धीरज बनाने लगी, किंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरह पढ़ ही गई थी परीक्षित नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे वे श्री कृष्ण के लिए काली दह में घुसने लगे यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने किन्ही को समझा बुझा कर किन्हीं को बलपूर्वक और किन्हीं को उनके हृदयों में प्रेरणा करके रोक दिया परीक्षित यह सांप के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला थी जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है तब एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुला कर खूब मोटा कर लिया इससे सांप का शरीर टूटने लगा वह अपना नाग छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला हो अपने फण ऊँचा करके फुफकारें मारने लगा घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा उस समय उसके नचनों से विष की फुहारें निकल रही थी उसकी आंखें स्थिर थीं और इतनी लाल लाल हो रही थी मानो भट्टी पर तपाया हुआ खपड़ा हो उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी उस समय काली नाग अपनी दोहरी जीभ लप लपा अपने होठों के दोनों किनारों को चाट रहा था और अपनी करार आँखों से विश्व की ज्वाला उगलता जा रहा था अपने बाहन गरुण के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैतरा बदलने लगे और वह सांप भी उन पर चोट करने का दाव देखता हुआ पैतरा बदलने लगा इस प्रकार पैतरा बदलते बदलते उसका बल छीन हो गया तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछलकर उन पर सवार हो गए कालीनाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मड़ियाँ थीं उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तलवों की लालिमा और भी बढ़ गई नृत्य गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व सिद्ध देवता चारण और देवांगनाओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं तब वे बड़े प्रेम से मृदंग ढोल नगारे आदि बाजे बजाते हुए सुंदर सुंदर गीत गाते हुए पुष्पों की वर्षा करते हुए और अपने को निछावर करते हुए भेंट ले लेकर उसी समय भगवान के पास आ पहुँचे परीक्षित काली नाग के 101 सिर थे वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते इससे काली नाग की जीवन शक्ति छीण हो चली वह मुंह और नथनों से खून उगलने लगा अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आँखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर जोर से फुपकारे मारने लगता इस प्रकार वह अपने सिरों में से जिस सिर को ऊपर उठाता उसी को नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की ठोकर से झुकाकर कर रौंद डालते उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूँदें पड़ती थीं उनसे ऐसा मालूम होता मानव रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही हो परीक्षित भगवान के इस अद्भुत तांडल नृत्य से काली के फन रूप छत्ते छिन्न भिन्न हो गए उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी अब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई वह मन ही मन भगवान के शरण में गया भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है इसलिए उनके भारी बोझ से काली नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान फण छिन्न भिन्न हो गए अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में आई वे अत्यंत आतुर हो रही थी भय के मारे उनके वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और केस की चोटियाँ भी बिखर रही थी उस समय उन साथ भी नागपत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी अपने बालकों को आगे करके पृथ्वी पर लौट गई और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वस्तल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की